नमस्कार आप सुन रहे मधुबन 90.4 एफ एम काव्य और गीतों का सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है आज के शो में हमारे साथ उपेंद्र अनुजी हैं जिनको हम पहले भी सुन चुके हैं और आज भी हम सुनेंगे उनको तो ताे दिल से आप सभी की तरफ से उपेंद्र अनुजी का आज के शो में बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति मधुबन रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को मेरा भाव भरा प्रणाम आज मेरा सौभाग्य की कि मैं आज स्टूडियो में आया हुआ हूँ और ये भी सौभाग्य है कि आप जैसे शुद्धि श्रोताओं को मैं अपनी कुछ कविताओं की नमूने के तौर पर सुनाऊं <laughs> और निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपको अलग अलग विषयों पर कुछ कविताएं सुनाने की कोशिश करता हूं देखिए फिर एक नमूना आप समझ जाएंगे कि मेघों का गर्जन अब भी पहले जैसा है मेघों का, का गर्जन अब भी पहले, पहले जैसा, जैसा है बिजली की चपल चमक में नहीं अंदेशा है अभी भी हेवानी चेहरों के वो तेवर हैं अधिकार वही दानव को पहले जैसा है मेघों का गर्जन अब भी पहले जैसा है बिजली की चपल चमक में नहीं अंदेशा है अभी भी हेवानी चेहरों के वो तेवर हैं अधिकार वही दानव को पहले जैसा है तो सोने का नहीं समय देश के लाल उठो भारत माता मांग रही बलिदान उठो भारत माता मांग रही बलिदान, बलिदान उठो क्या बात है भारत मां के हृदय स्थल पर घाव हुआ है भारत मां के हृदय स्थल पर घाव हुआ है भ्रष्टाचारी तांडव फिर साकार हुआ है आज देश की मर्यादाएं डोल उठी है भारत की संस्कृति पे एक प्रहार हुआ है तो अब ये कहना चाहूंगा कि विद्रोही मौसम में आज पुकार उठो भारत माता मांग रही बलिदान उठो भारत माता मांग रही बलिदान उठो आज क्या क्या नहीं हो रहा है देश में कि आज देश में मानवता दूतकारी जाती आज देश में मानवता दूतकारी जाती भूखे शिशु के लिए कोई मां दूध न पाती जिन महलों में कुत्ते भी तरमा उड़ाते कुछ सिक्कों के लिए आबरू लूटी जाती कुछ सिक्कों के लिए आबरू लूटी जाती आज फूंक कर पांच जन्य ललकार उठो भारत माता मांग रही बलिदान उठो और क्या क्या नहीं हो रहा है वो निवेदन करना चाहता हूं कि कौमवाद के नाम पे आग लगाई जाती के के नाम पे पे आग लगाई जाती, उन लाशों बैठ रोटी खाई जाती, उजड़ चुके सिंदूर जहां कुछ ललनाओं के रोटी बिन भूखी आते तड़ पाई जाती उन दुष्टों के लिए की धार उठो भारत माता मांग रही बलिदान उठो थोथ थो नारों से आज कोई भरमाता है थोथे नारों से आज कोई भरमाता है आडंबर रच खुद को भगवान कहता है आडम्बर रच खुद को भगवान कहता है बाहर करता उपदेश बुरी हाला यारों घर के भीतर मुद्रा के जाम चढ़ाता है घर के भीतर मुद्रा के जाम चढ़ाता है ऐसे लोगों का सत्य उजागर करने को सब मिलकर के शेरों की तरह दाढ़ उठो भारत माता मांग रही बलिदान उठो और निवेदन करना चाह रहा हूं अंतिम बद दे रहा हूं के पड़ी जरूरत आज देश को है भाई पड़ी जरूरत आज देश को ऐ भाई जुल्म कर रहे जगह जगह आता माँ की लुट रही गद्दारों से आंखें बंद किए बैठी है तरुणाई आंखें बंद किए बैठी है तरुणाई आई गिद्धों से माँ का आचल छुड़ाने को आजाद भगत की तरह आज ओंकार उठो भारत माता मांग रही बलिदान उठो भारत माता मांग रही बलिदान उठो और इसी संदर्भ में मैं जिस प्रदेश में रहता हूँ राजस्थान और जहां महाराणा प्रताप का अगर मैं नाम नहीं लूंगा तो आज मेरा यह कविता पाठ करना कोई मतलब कोई मायने नहीं रखता एक छंद निवेदन करना चाहता या यह कहू कि मेरा राजस्थान कैसा तो मैं एक बंद राजस्थान के नाम पढ़ना चाह रहा हूँ कि शौर्य का शिखर है ये भक्ति का समंदर है शौर्य का शिखर है ये भक्ति का समंदर है साधु संत शुरान है साधु संत सूर वीर योद्धाओं की खान है राष्ट्रहित शहीद हुओं की मातृभूमि है ये राष्ट्रहित शहीद हुओं की मातृभूमि है ये मेहनती मजदूर किसानों के प्राण है कवियों की वाणी सुन बुझाए फड़कती हो पद्म पन्ना का निराला बलिदान है और विकास की भागीरथी बह रही चहु और आन बान शान का प्रतीक राजस्थान है, शान का प्रतीक राजस्थान है। है? क्या बात बहुत बात बहुत ही अच्छा लगा आपसे आपसे सुनकर और मैं कि जी, मैं ये पूछना कि कि जी, पूछना कविताओं का जो लय है ये आपने कब से शुरू किया है और इसके जो लिखने की जो कला या बोलने की जो आदत आप में आई है ये कब से आपने शुरू की थी पुरानी ताज़ा हो रही है और जब मैं अपने पीछे जहन में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि वापस में जब संघर्ष का समय था सन 1980 के अंदर उससे कुछ समय पहले से ही छुटपुट रचनाएं तो शुरू कर दी थी हिंदी से शुरू रचनाएं की छुटपुट फिर कुछ उर्दू मिश्रित भी तोड़ फोड़ कर लेता था अच्छा अच्छा फिर हमारे बड़े जो राइटर हैं, बड़े कवि हैं, लेखक हैं, उनका सानिध्य मिला, निरंतर तो लिखने प्रेरणा, उनका हौसला अब मुझे लिखने की और प्रेरित किया लेकिन एक तो खास बात मैं निवेदन आज ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने करीब तीस वर्ष हो गए मैं राजस्थान, दक्षिण राजस्थान की एक आंचलिक राजस्थानी की बोली है वागड़ी जी जी। उसी के अंदर मैं काम कर रहा हूं। राजस्थानी मेरी मात्र है, हिंदी मेरी राष्ट्रीय भाषा भाषा है, और उसी राजस्थानी की जो बोली जो है एक बाकी वागड़ी भूसी के अंदर मैं करीब आज पैंतीस वर्ष से काम कर रहा और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि काम करते करते स्थिति पैदा हुई कि आज उस बोली को केंद्रीय साहित्य अकेडमी नई दिल्ली से तीन तीन सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हो चुके लिए हैं, हैं, गौरव की बहुत बहुत बात है तो मैं उस समय छंद में छंद अतुकांत दूसरी कविताएं गीत गजल वगैरह सभी विधाओं के अंदर बात कह लेता हूँ और इस बात का भी मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है की मैं अपनी आंचलिक बोलियों के अंदर भी इन सभी विधाओं में लिख लेता हूँ जैसा कि मैं हिंदी में कहने की कोशिश क्या बात है क्या बात है? ये तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताया मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ये एक बात और पूछना चाहूंगा जैसे की शुरुआत में एक जो जन्म हुई आपके द्वारा जो कविता की जन्म हुई और आपको एहसास हो गया की मैं भी कवि हूँ वो एहसास को सुनना चाहेंगे और वो पहली कविता की जो रचना है वो भी सुनना चाहेंगे ऐसा है जी।, जी मैं मेरे साथ दिक्कत ये हुई पहली बार जब मैंने कविता पाठ किया बड़ा अच्छा रोचक किस्सा है मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर जिन्होंने इस आंदोलन को वागड़ी बोली के आंदोलन को शुरू किया तो उस समय मैं लिखता था और हम उनके नक्श कदम पे चलते थे उन्होंने भी हमसे लिखना शुरू कर दिया था तब तो बड़ा ऐसा लगा एक बार मैंने एक कविता लिख के उनको सुनाई उनको बहुत पसंद आई की बहुत अच्छी कविता है और बहुत बढ़िया अच्छा है लिखो और और संयोग से दूसरे तीसरे दिन चूंकि वो आकाशवाणी में है, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए एकता एक सप्ताह डूंगरपुर जिले के उन्होंने कहा जानता को नहीं बुलाएगा मैं बुला रहा हूँ अच्छा, अच्छा, हाँ. तो मैंने कहा ठीक मैं तो है आप पहुंचिए हाँ. तो मैं आ जाऊंगा तो उस समय में नया नया जोश था और कविता के नाम पे मात्र मेरे पास एक कविता थी क्या बात है <laughs> और जब एक कविता थी तब मैंने कहा की चलो ठीक है, ठीक है। और है। मेरे साथ क्या हुआ कि वहां जिस समय कवि सम्मेलन शुरू हुआ तो सब बड़े बड़े सीनियर तो मैं देख के कांपने लगा कि इसमें भेरी स्थिति क्या होगी आयोजक ने मुझसे पूछा कि आप क्या सुनाओगे उन्होंने तो पूछा था कि कौन से विधा में सुनाओगे तब तक मुझे ये भी पता नहीं था कि विधा तो मैंने उनको सीधा जवाब दिया कि मैं वागड़ी में सुनाऊंगा तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगे उनका ठीक है और फिर वो जैसे ही नंबर आया के लोगों को वो बोली इतनी प्यारी और सारे लोग हिंदी और उर्दू में पढ़ रहे थे अलग अलग तो लोगो ने मेरे को सिर माथे उठा लिया क्या और है? मुझे इस बात का गर्व है की वो पहली कविता ने मुझे एक प्रकार से हीरो बना दिया उस दिन का पूरे दूसरे दिन अखबारों में तो हम बिल्कुल छा गए हाथी चौड़ी बाजार में फिरते फिरे, लोगों की बटोरते फिरे, वो दिन है फिर पीछे के नहीं देखा में याद नहीं लेकिन फिर एक के रूप में रमेश जी वो दरअसल मंच की कविता है और हम यहाँ बैठे लेकिन फिर भी आपने उचले तो में बता देता हूँ हाँ भूमिका सिर्फ इतनी है की एक उधर का रहने वाला मिलिट्री में जवान जो है नहीं, नहीं। वो आर्मी में भर्ती हो जाता है अब उस बेचारे को न तो हिंदी आती है ना दूसरी कोई भाषा आती आती है, है। आसाम की तरफ उसकी ड्यूटी लग जाती है नहीं, नहीं। तो वहाँ वो उन लोगों के बीच में रहकर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही थोड़ी बहुत सीख जाता है लेकिन वो अपने वागड़ी तो छोड़ नहीं पाता है और छुट्टी लेकर जब घर आता है तो अपनी पत्नी पर कैसे कहा और वो पत्नी पर रोब तो नहीं जमाता लेकिन उसको बताता है और वो एक वीडियो में ना देखता है देखिए हिंदुस्तान के तरफ दो मिनट आपके लूंगा मैं अगर नहीं तो मजा नहीं आएगा आपका स्थिति ये हो जाती है कि आसाम की तरफ उस समय भयंकर बाढ़ आती है और नुकसान हो जाते हैं और आर्मी के खुद वो उसके अंदर काम लेकर राहत कार्यो में भाग लेता है बचाता है लोगो को और इधर जब वो घर आता है छुट्टियों में राजस्थान में आता है उसके घर पे आता है तो यहाँ अकाल पड़ रहा है नदिया सूखी हुई है फसलें बिल्कुल खेत के खेत चौपट हो गए। उसी में सो जाता है कल्पना देखिए और सोने पर वो इंद्र भगवान से साक्षात्कार करता है और इंद्र भगवान से करके, और वो ये कहता है कि आखिर में ऐसा क्यों भगवान कि एक तरफ तो इतना पानी और एक तरफ पानी वहां से उसकी बोली में उसकी भाषा के अंदर जब भाषा में गालमेल होती है उसके अंदर मिक्सिंग होता है तो कैसे एक हाथ्य पैदा होता है निवेदन कर रहा हूँ जहाँ होता है जा कम होता है सादरता इंद्रराजा राजा होता जा केम हुता सा दाणी और टोटा पड़ गया दण का और खूट गया है पानी केम होता सदर दाणी अब आसान की स्थिति बताया गोनमेंट ने बांध बना जा करके लाखों खर्चा और आखिरी धरती पानी वर्षा और तना गए सब ढांडे सांपे ढांडे नई में पानी आया और तना गएरा गुच्छा खेम आ जा है, बोलो मुख से वाणी टूटा बढ़ गया दाना और खुट गया और इतना जब ने उसको लिया ये तो मैंने खैर एक बानगी थी जो आपका संस्कुल सुनाया बाकी कविता तो अपने जगह अपन अगर कविता की बात करें और आप निवेदन करना चाहो तो मैं एक मेरी इसी बोली के अंदर राजस्थान के राजस्थान की महिमा मेरा कैसा मेरे आंसर या माटी राजस्थानी है या माटी राजस्थानी है इनको कथकी की जन्मी मेरा पद मनहर की महारानी है मजस्थानी है अमे भरा लाकड़ा हुवर मारी नोरी जनी ने कह मत मीर जेर नो प्यालो पी जाए हड़ी मा तो वाली के इतिहास में जीव जाए पन्ना बेटो खा पीना के पन्ना बेटो खा पीना के आके आने पानी है यह माटी राजस्थानी है ये राजस्थानी है जे सतनी रक्षा हारू राणो वन वगड़े रखा व्यन दौलत आदिवासी हरिया धोणी हाथी लीदा जैरी ल हरियाण में वेरी ने हूड़ी दीदा हल्दी घाटी नो कण भी हमरावे वे आज है माटी राजस्थानी है यमाटी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान कैसा के उड़े बसर का भालना खेतर में अलगो जावाजे के उड़े बसर का भालना खेतर में अलगो जावाजे के अमल का ही गीत भी आंगा से गाजे कसोबा थी छोरी सब गण गौर पूजवा जावी कु छोरी सब गण गौर पूजवा जावी के सांग हाथ में लय गिरा होना रसिया गावे ही, के मेरा मई जावारू आपस में खेसा ताणी है या माटी राजस्थानी है या माटी राजस्थ और अंतिम बंद निवेदन करना चाह रहा हूँ यमाटी राजस्व चित्तौड़ कि लानो विजय थंब अब में बात करे जानो चित्तौड़ विजय थंब आब में बात आबू मंगरा शोभा शेर गण राजस्थान योटा शहर गण गाम पकवान ने बदले साने राब गणी लगे प्यारी पकवान ने बदले ने राब गणे लागे प्यारी कांदो मरसू रोटी वाली कांदो मरसू रोटी वाली अखमकी नी धाणी है राजस्थानी राजस्थानी है है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा लगा आपसे अपनी जो विशेष बोली है राजस्थान की वागली बोली उसमें आपने ये राजस्थान की महिमा सुनाई और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण भी इस नए चीज को सुनकर बड़े ही उत्साहित और बड़े ही आनंदित हो गए होंगे और यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए आप सुन रहे कार्यक्रम सरगम ओनली ऑन रेडियो मतबा नाइन्टी पॉइंट और हम बात कर रहे हैं कवि उपेंद्र अनुज से सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ बने हुए हैं आज के इस कार्यक्रम में सरगम में उपेंद्र अनुजी तो आप सब की तरफ से मैं फिर से एक बार उनका दिल से स्वागत करते हुए कार्यक्रम के इस अगले पड़ाव में उनको कहूंगा कि कुछ नई रचना हमारे साथ जरूर रखें स्वागत है एक रचना निविदन करना जी जो मैंने मेवाड़ी के अंदर लिखी है मेवाड़ भी मेरा वहाँ का सीमावर्ती इलाका है राजस्थानी की बोली मेवाड़ी पूरे राजस्थान में और लेकिन वागड़ के लिए लिखा है है क्या बात है? मेरा आपकिन कैसा नहीं, नहीं। वो दक्षिण राजस्थान का वो भाग कैसा वहाँ की कौन से दर्शनीय स्थान वहाँ की कल्चर क्या वहाँ की संस्कृति क्या नहीं, नहीं। उसके बारे में एक जरूर जरूर जरूर स्वागत उठता पेला लोग रोजनित राम रटे वागड़ मारो देस धुलेवा धाम जठे वागड़ मारो देस धुलेवा धाम जठे मगरा माथे देखो रुख रूपाला अरे मगरा माथे देखो रूपाला अरे पंखे डारा कलरव लागे प्यारा के पंखे डारा कलरव लागे प्यारा के भीलन री पिंजन आ री जनकार जठे वा मारो देश आवे अर केसरी आज कालो बाबो क्वावे कालो बाबो क्वावे ने नाग फणीरा दर्शन कर सुख पावे के गलिया कोट जियारत वोरा करे जठे वागड़ मारो देश दुलेवा धाम जठे बागड़ी कहवे अर के अर्थूणा ने मिनख ने रखवा आवे के अर्थूणा ने मिनख ने रखवा आवे के, के पांडव वास वो गोटिया आम जठे वाग गढ़ मारो देश दुलेवा धाम चटे वागड़ में और चौया शिव मंदिर अरे वागड़ में और चौया शिव मंदिर अरे सोमनाथ ने निरखो जायर अंदर अरे हाटकेश्वर भुवनेश्वर सा कई धाम अठे वागड़ मारो देश दुलेवा धाम जटे शक्तिपीठ भी बहुत रहे हुए के तलवाड़ा में त्रिपुरा मात बिराजे अरे वागड़ में विजवारोड को गाजे के तलवाड़ा में त्रिपुरा मात बिराजे अरे वागड़ में विजवारोड को गाजे के आशा पूरा अंबिका शीतला मात जठे वागड़ मारो देश देवा धाम और शिक्षा का भी बहुत क्षेत्र बढ़ जा रहा है वहां के गांव खड़ग क्षेत्र पाल अविनाशी गाँव खड़ग दाल अविनाशी अरे वे काशी के वे काशी। के संस्कृत शिक्षा सरस्वती रू वास अठे वागड़ मारो देस धुलेवा धाम जठे वागड़ मारो देस धुलेवा धाम जठे और क्या क्या माही गंगा बणवा गढ़ में वे वे अरे माही गंगा बणवा गढ़ में वे वे अर जाखम सोमरि लेहरा सबने के वे के जाखम सोमरि लेहरा सबने के वे संगम धाम धाम धाम उठे वागड़ वागड़ मारो मारो देश दुले वा वा मारो देश दुले वा लागे में भारी हर मेड़ो लगे बेणेश्वर में भारी पूर्वज तर्पण करे घना नर नारी के पुर्वज तर्पण घना करे नर नारी अवतरिया दुर्लभ जेड़ा संत अठे वागड़ मारो देश दुलेवा धाम जठे और और क्या क्या हुआ गोविंद गुरु भीला कवावे। अरे गोविंद ला संत कवावे और कांड मान गढ़ याद करो शावे के हजारों भी लारा कट गया माथ वागढ़ मारो देश दुलेवा धाम जठे और शिक्षा में क्या क्या हुआ कि शिक्षा खातर काली प्राण गवाया गंवाया शिक्षा खातर काली प्राण गवाया गंवाया नाना भाई खाट शहीद कवाया अरे गाँव गाँव में खुला मदरसा आज अठे वागढ़ मारो देश दुले धाम अठे न्याय मूर्ति ना ने दुनिया मानी अरे न्याय मूर्ति ना दुनिया मानी अरे खेल जगत में राजसिंह व्यानामी अरे खेल जगत में राजसिंह व्यानामी व्यान सेना में जनरल ना तो सिंह नामठे वागड़ मारो देश वा दामच और अंतिम बन वेदन कर राव कल्चर पे के भाटा रे प्यालो में खाणो खावा अरे भाटा रे प्याला में खाणो खावा अर मक्की रोटी और भाजी पावा अर मक्की रोटी और भाजी पावा के लूण मिर्च और प्याज रो एड़ो स्वाद कठे वागड़ मार देश दुलेवा धाम जटे उठता पेला लोग रोज नितरे वागड़ मार देश दुलेवाधाम जटे क्या बात है क्या बात है बहुत ही खूब उपेंद्र जी मुझे लगता है हो उनकी उनकी चलिए मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि की इंसान की जिंदगी में कभी धूप कभी छाव आते रहते हैं तो मैं चाहूंगा की आपके जीवन में ऐसा कोई विकट परिस्थिति आई हो जहाँ पर आप मुश्किल थोड़ा अनुभव किया हो और फिर किस तरह से आप उस परिस्थिति से बाहर आए ये थोड़ा सा शॉर्ट में सुनना चाहेंगे हम एक घटना ऐसा है कि हर के साथ इस प्रकार का जब दुनिया बढ़िया रंगीन लगती और अच्छा चलता है लेकिन उसके साथ उसका प्रारब्ध भी हर समय साथ साथ ही चलता है मेरे जीवन में भी एक ऐसा हादसा हुआ कि मेरे एक 20-22 साल का बेटा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से कालकल्वित हुआ और उसको मैंने दो तो वर्ष तक लगातार जीते मरते हुए देखा अपने आंखों से और उसने मुझे बहुत कुछ तोड़ दिया तो वो मेरे जीवन का एक ऐसा हादसा था कि जिसने मुझे करीब 10-15 साल पीछे छोड़ दिया मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहता था उस समय कुछ ध्यान नहीं था और ये सारी चीजें बस वो ठीक है कभी इस में खो जाते हैं हम धीरे धीरे समय सारे घाव बुलाती है लेकिन जब घाव कसकते हैं तो निश्चित बात है कि वो तो तो है और उसमें कोई वो वाली बात नहीं है अगर आप आदेश करें तो मैं कोई एक चीज हिंदी में और आप जरू, तो जरू, तो जरू, जरू, में जरू, एक, जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर बहुत ही अच्छा एक सुनाइए हिंदी में हाँ मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ मैं आपको एक गजल सुनाऊ हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में कौ को खीर खिलाने का रिवाज है जी जी भूमिका सिर्फ इतनी है की आज के युग के अंदर कौवे कौन है तो हम खा रहे हैं क्या है वो सुदिश्रोता है बहुत अच्छी तरह समझते है। मैं किसी का नाम नहीं लेता मैं सीधा सादा गजल पढ़ रहा पढ़ा जी जी स्वागत खीर तो कौ को, को खिलाते हैं आज लोग खीर तो कौ को खिलाते हैं आज लोग खीर तो कौ को खिलाते हैं आज लोग पंख तोड़ हंस उड़ाते हैं आज लोग पंख तोड़ हंस, हंस उड़ाते हैं आज लोग क्या बात देखिए कि बारूद के खेतों में बंदूक के रोप कर बारूद के खेतों में बंदूक के रोप कर चावल पके गदाव जताते हैं आज लोग चावल पके गदाव जताते हैं आज लोग तारों की चापलूसी में भान भूल कर देखिये तारों की चापलूसी में भान भूल कर सूरज को दिखा आख डराते हैं आज लोग सूरज को दिखा आख डराते हैं आज लोग नेता के माया जाल का ऐसा है करिश्मा की चढ़न हो वहा पे जल बताते आज लोग की चढ़ न हो वहा पे जल बताते आज लोग अच्छा देखिए पेरों में खुद के आग जली ना दिखाई दी पेरों में खुद के आग जली ना दिखाई दी पराए घर में आग लगाते हैं आज <laughs> लोग है। पराए घर में आग लगाते हैं आज लोग और खीर तुकु तो को खिलाते हैं आज लोग और पंख तोड़ हंस उड़ाते आज लोग बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं आपका कि आप हमारे साथ जुड़कर आज के शो में एक जैसे कि रोशनी तो हर समय होती है लेकिन आपके आने से कुछ बिजलियां भी चमक रही थी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ मजा आया बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता श्रोतागणों को भी काफी अच्छा लगा होगा तो आप सभी की तरफ से मैं फिर से एक बार उपेंद्र अनु जी का ताहेदिल से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ और इसी के साथ कहूंगा कि फिर समय मिलेगा तो जरूर हम उपेंद्र जी को सुनते रहेंगे क्योंकि वो अपने ही देश के हैं और अपनी बोली बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है तो इसी के साथ मुझे और उपेंद्र अनुजी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मत 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो